मृद स्मृद बुराल करुणाल नमा भगवत्द शंकर ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय चतुर्थ पाद में त्रयोदश अधिकरण स्वाम्य अधिकरण जिसका ये विषय था कर्मांग अवबद्धोपासनाओं में यद्यपि आध्यात्मिक उपासनाएं हैं तो भी ये ऋत्तिक के द्वारा किया जाना है अथवा ये यजमान स्वयं करेगा क्योंकि कर्म में यजमान ऋतिकों को वरण करता है वरण करने के बाद में ऋतिकों के द्वारा जो कुछ क्रियाएं की जाती हैं सारी क्रियाएं उसके फल यजमान का ही माना जाता है तो इसलिए तत्संबंधी होने से कर्म संबंधी होने से अंगावबद्ध उपासनाओं में भी इस प्रकार का संशय उचित होता है इसमें आत्रेय ऋषि के पक्ष में पहले सूत्र आया था कि आत्रेय ऋषि ने कहा कि यहां स्वामिना फलश्रुति है ये स्वामी संबंधी होगा यानी यजमान के द्वारा ही कर्तव्य होगा क्योंकि ये स्वतंत्र उपासनाएं नहीं है उपासनाएं हैं इसलिए यजमान के द्वारा कर्तव्य होगा तत्फल संबंधी उसी से होगा ये कहा था ये एक पक्ष है तो इसलिए ये आत्रेय ऋषि का पक्ष में कहा तस्मात स्वामिना फलवत्सु उपासन कर्तृत्व फल संबंधी उपासनाओं में स्वामी का ही कर्तृत्व है यजमान का ही कर्तृत्व है ऐसा आत्रेय आचार्य मन्य देखा ये एक पक्ष है अभी इसका सिद्धांत पक्ष के लिए आगे सूत्र आता है कि आउडलोमी का पक्ष को यहां सिद्धांत मानिए अंगोपास्ती नाम यजमान याजमानत्व न स्वतंत्र फलता प्राप्त उपास भी है यजमान करता, यजमान के द्वारा ही किया जाता है इसलिए ये स्वतंत्र फल वाले नहीं है स्वतंत्र उपासना नहीं, नहीं है ऐसे ये प्राप्त होने पर सिद्धांत यदि ये सूत्र आया आजुलोमितम ही परिक्रीयते आरतिच्यम इति ओडलोमी ही औडलोमी आचार्य औडलोमी ऋषि कहते हैं कि ये स्वामी संबंधी नहीं है ये आरतिरच्य ही है ऋत्विक संबंधी है ऋत्विक संबंधी होने से उसको आरतिर्ज्य ऐसा कहा गया है उसमें ऋत्विक संबंधी तत्संबंधी मानकर के तद्धित प्रत्यय करके, करके आरतिर्ज्य बनाए आर्तिज्यमिति औोमी ही आचार्य मनते तस्मे ही परिक्रियते क्यों ऐसा माना जाता है कि ये कर्म अवद्ध उपासनाएं है कर्म में जैसा नियम है उसी के अनुसार ये चलेगा ये अधिकृत अधिकार में आता है जो कर्म करते हैं वो ही यजमान इस उपासना को कर सकता है इसीलिए जैसा कर्म में नियम है उसी प्रकार ये ऋतिकों के द्वारा ही संपन्न हो सकता है तो ये कहते हैं आरतीजी और लोम ही तस्में ही परिक्रिय थे ये उसके यजमान के लिए ही का ग्रहण किया जाता ये सांग कर्मों को पूर्ण करने के लिए ही ये ऋत्विकों को वर्ण किया तो ये उपासनाएं तो उसी के अंक में आए हैं उसके साथ में ही इसलिए कर्म करने के बाद में ऋतिक ही इसी को सम्पन्न कर सकता है तो ऋतिक करने पर भी वो फल तो यजमान को मिलेगा ही फल से कोई संबंध का कोई संशय नहीं है तो इसलिए तस्मय मन सांग कर्मणे सारे कर्म को संपन्न करने के उद्देश्य से ऋतिक के द्वारा वरण यजमान के द्वारा ऋतिकों का वरण हुआ है इसलिए उसके परिक्रय होने के कारण वो पूरा जो कुछ भी करता है उसी के संबंध में करता है कर्म में जैसे अंग प्रत्यंग का अनुष्ठान ऋतिकों के द्वारा सम्पन्न होता है इसी प्रकार उन उपासनाओं को भी ऋतिकों के द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है इसमें कोई ऐसी समस्या कुछ नहीं है ये कर करके आउटलोमी का पक्ष यहां आउटलोमी का पक्ष कोई सिद्धांत माना जा रहा है भाष्य में देखिए न एदस्ती स्वामी कर्माणी उपासना नीति क्योंकि ये विषय कर्मकांड के नियम के अनुसार एक विषय संशय का है क्योंकि कर्मकांड में जो नियम है उसी प्रकार यहां करना है तो कहीं कहीं ऐसा कहा कर्मकांड का कुछ नियम यहां नहीं होता है और कर्मांगा अवबद्ध उपासनाएं कौन कौन है ये तो पहले से निश्चित होता है ऐसा कोई भी उपासना को कर्मांग अवध उपासना नहीं बना सकते कर्मांग अवद्ध उपासना पहले से निश्चित है कारण क्या है कि अधिकृत अधिकार में आता है और कर्मांग अवध उपासना को बदल भी नहीं सकते माने वो कर्मांग अवद्ध नहीं करते हुए कोई भी कर सकता ऐसा भी नहीं हो सकता इसीलिए जो नियम उसके अनुसार कर्म के अनुसार आता ही है उसके नियम के अनुसार होगा इसलिए न एद अस्थि स्वामी कर्माण उपासना ये बात नहीं है कि ये स्वामी कर्म उपासनाएं हैं इसी बात नहीं है ऋत्तिक कर्माण्यु औोमी आचार्यो मान्यते अलोमी आचार्य ये मानते हैं कि ये अवधवासना कर्मांगा अवद्ध उपासनाएं ऋत्तिक कर्म ही होते हैं ऋतिकों को द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए ऐसा है किम कारण क्यों ऐसा कारण क्या है क्योंकि तस्मय ही इस सूत्र में आया तस्मय तस्मय ही, ही सांगाय कर्मणे यजमाने नृत्क परिक्रिय थे यजमान के द्वारा रितिकों का वर्ण इसलिए किया गया था कि वो सांग कर्म को संपन्न करें तो सांग कर्म के अंतर्गत उपासनाएं भी है कहीं जप आता है कहीं स्तुति आती है कहीं उपासना आती है ध्यान आता बहुत कुछ आता है सब सांग में आता है इसलिए यजमान के द्वारा यह संबंध होगा यजमान यजमान ने इर्तिकों के द्वारा संबन्न करेंगे यजमान को फल प्राप्त हो। होगा तत्प्रयोग अंधपादी च उदीधादि उपासना अधिकृता अधिकारत्व। ये कहते हैं कि ये सांख कर्म के अंतपादी है तत्प्रयोग के अंतर्गत आता है कर्म के बाद ही यानी जो ज्योतिषम करेगा उसमें उद्गी करेगा वो उद्गी में ये उपासना करेगा इसलिए तत्प्रयोग अंधपादी नीचा उदगीतादि उपासना उद्गीतादि उपासनाएं उसके प्रयोग के अंधपादी है इसलिए अधिकृत अधिकार अधिकृत अधिकार में आता है वो कर्म जो संपन्न करता है वो अधिकार अधिकारी हो जाता है उसमें इसलिए उसको अधिकृत अधिकारी करते हैं पहले एक में अधिकार प्राप्त है जिसका उसी का ही पुनः अधिकार प्राप्त होगा तो उसको अधिकृत अधिकार करके यानी वो क्वालिफिकेशन पहले से उसको है वो कर रहा है वो काम और उसके साथ जिसको कर सकता है ऐसा तस्मात गोदोहनादि नियमवदेवा ऋत्तिक भेर निवर्तेरन जैसा गोदोहनादि होता है कर्पूर्ण मास कर्म जो करेगा उसी को ही गोदोहन के द्वारा जल आनयन का विशेष कर्म प्राप्त होता है और वो ऋत्यु के द्वारा ही संपन्न होता है और उसका फल यजमान को प्राप्त होता है ऐसा ही यहां भी होगा इससे कोई विशेष नहीं है क्योंकि ऐसा गोदोहन कर्म अंग है ऐसे ही ये उपासनाएं भी कर्म अंग ही है ऐसा मानना चाहिए तथा इसमें श्रुदियां भी पीलती है तम ह बगो दालभ्यो सहा सह नाम उद्गादा बभूव ऐसा वाक्य आता है कि इस उद्गीथ उपासना को बगदालभ्य नाम के ऋषि जानते थे विदांचकार वो जानते हैं और उसके बाद वही ऋषि सहा नाम सह नैविषी नाम जो नैमिषी करता है उन यज्ञकर्ताओं का उद्गादा बन गया ऐसा कहता है तो उद्गादा जो बन गया वो उद्गा उदगी उपासना तो वो करेगा तो नैमिषिया यादी जितने भी है उनके नैमिषिया सत्री है सत्र करते हैं तो उन सत्रियों का ये उद्गादा बन गया है और उनगा बन, बन करके वो उस प्रकार उद्गान किया ऐसा करते तो ये उद्गी नाम के अक्षर प्राणादि दृष्टि से विशिष्ट जो उपासना है उसको बगो ये बगो दालभ्य परिषद में आया बग नाम नाम है उनका दलभस्य अत्यम दालभ्य होता दल्भ का अभत्य गोमान होने से दालभ्य बन गया तो ऐसे दालभ्य जानते थे और ऐसा जानने के बाद में उन्होंने नईमिशिया नाम नईमिशिया जो सत्री है यजमान है उनके उद्गा बन गए और फल प्राप्त किए ये कहा इससे क्या निश्चय हुआ कि ये उपासना को जानने के बाद तत्सबंधी कर्म के साथ संबंध करके वो उद्गान किया ये उपासना को जानने मात्र से नहीं होगा तत्सबंधी कर्म किया जैसे नाम कर्म जो सत्र कर्म किया उसका फल रूप में ये प्राप्त हो गया वहा उत बन के ऐसा कहा इति उद्गात्र कर्तक दाम विज्ञान से दृष्टि या स्पष्ट रूप से जो उदगान करता है उसी का ही कार्य ये माना जाता है यजमान का कार्य नहीं है उद्गाधा तो ऋतिक होता है, यजमान स्वयं उद्गाता नहीं होता इसलिए उद्गात्र उदगात्र कर्तकता का यानी यजमान कर्तक नहीं है ये ये तो ऋतिक कर्त्रक है ऐसा ही विज्ञान का अनुभव श्रुति प्राप्त होती है इसलिए ऐसा मानने में कोई दोष नहीं एक तो फलम श्रूयता इतनी अब जो में औडुलुम्य पक्ष तो यही है किंतु पहले जो पक्ष कहा था आ, उसी में आत्रेय महर्षि के पक्ष में उन्होंने एक तर्क दिया था कि कर्त्रा आश्रय फल वहां कहा गया है ऐसा कहा कर्ता के आश्रय में फल कहा गया है इसलिए कर्ता के द्वारा होना चाहिए कर्ता मनी यजमान होता है बोलते हैं नया दोष ऐसा नहीं होता है क्योंकि परार्थत्वादी जो अन्यत्र वजना फल संबंध सर्वत्र ऐसा ही आएगा यजमान कर्म करता है यजमान को कर्म का फल मिलेगा यज्ञ का कर्ता यजमान है ऐसा ही कहा जाता है किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि वो ऋतिक नहीं करते यजमान का कर्तृत्व तो कहने पर भी वो ऋत्विक का ही कर्तृत्व तो होता है वो और वो दोनों अलग अलग होते हैं तो कर्ता के नाम से तो यजमान आएगा मतलब यजमान के हस्ताक्षर यजमान का संकल्प ये रहता है वहां करता तो वो है लेकिन उसके लिए जो कर्म करता है वो तो ऋतिक होते हैं इसलिए परार्थत्वाद ऋत्व ये परार्थ होते हैं ऋतिक ऋतिक जितने भी कर्म करते हैं वो परार्थ होता है अपने लिए नहीं होता इस दृष्टि से वहां यजमान का नाम आया होगा तो कोई दोष नहीं इसलिए अन्यत्र वचनात् फल संबंध अनुभवते इस प्रकार से परार्थ होने के कारण ऋतिक के नाम से नहीं कहा जाता है वहां यजमान के नाम से कहा जाता है और फल संबंध भी उसी के द्वारा होता है और कहीं कहीं ऋतिक को भी लेकर के कहते हैं कहीं यजमान को लेकर के कहते हैं इसलिए फल संबंध को आगे रख के इस प्रकार का वचन कहा गया है इसमें कोई दोष नहीं है कहा आगे सूत्र है इसके लिए एक श्रुदि प्रमाण देते हैं अब आरतिजम त्याउडलोमि ही औडुलोमी का पक्ष ही सही है इसको मानने के लिए एक श्रुदी प्रमाण देते हैं श्रुते श्रुति भी है इस विषय में श्रुदी ये कहती है यां वै कांचन यज्ञ रत्तिजहा इति यजमा तशासत होवाच ब्राह्मण में स्पष्ट याज्ञ रिच आशिष आशासत या वै कांचन यां वै जो कुछ कांचन का अर्थ क्या है कोई भी है? आ, ये काम चना एक काम चना ये है काम ऐसा है किम शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय कवचन है काम याम काम जो कोई ऐसा कहने के लिए तो जो कोई एक तो उसमें चन प्रत्यय लगता है तो याम कामचना कांचन का अर्थ कभी सोना भी होता है वो कांचन नहीं है ये आ, ये तो किम शब्द का रूप है तो याम कामचना ज्ञितिचहा आशीषम आश तो जो भी यज्ञ में ऋत्विक ऋत्जहा बहुवचन है ऋत्विक जो भी ऋत्व आशीषम आशास जो आशीष माने फल के इच्छा से जो आशीर्वाद आशीर्वाद माने फल है कामना उसको आशासन करता है माने फल की कामना करते हैं तो ये आशास भी बहुवचन है इसका एक क्या होगा आशास्ते ऐसा एक वचन होता है आशास्ते आशा आशासते आशा सते ये अदाधिगण का है तो आशासते आशासवन जैसा दिखता है ये एकजन नहीं है बहुवचन है ये ऋतिक जो कुछ भी कामना करते हुए आशा करता है तो वो सारे इसमें आ जाएगा सारा इसमें प्राप्त होगा इति यजमान आम आशास हो वो सभी कुछ यजमान के लिए ही आशासन करते हैं यजमान के लिए ही प्राप्त करते हैं इति विद उद्गा ब्रूयात कम दे काम आगाया नीति और इसलिए ये इस प्रकार जानने वाले जो उद्गा ऋतिक होगा वो ऐसा कहना चाहिए उनको ऐसा कहना चाहिए क्या कमते काम मागा यानी मैं कौन से कामना के लिए आगान करूं, यानी सामगान करूं? कौन से कामना को प्राप्त करने की इच्छा से आपके लिए मैं आगान करूं ऐसा वो ऋतिक पूछता है उद्गा पूछता है ऋत्तिक कर्तृक से विज्ञान से यजमानगामी फलम दर्शिये इसमें ऋतिक के द्वारा जो विज्ञान है जो उपासना की जाती है उसका ऋत्विक कर्तृक ऋतिक के द्वारा किए जाने वाले जो भी उपासनाएं उसका फल यजमानगामी फलम दर्शिये यजमानगामी फल बताया वो यजमान को भी प्राप्त करता है फल ऐसा बताया यजमानगामी यजमान यजमान को प्राप्त करने वाला यजमान को प्राप्त होने वाला जुपल है तस्मात अंग उपासना नाम ऋतिक कर्मत्व तो सिद्धि है इसीलिए जितने अंग उपासनाएं हैं अंग उपासना मना कर्मांग अवध उपासना है ये सबको ऋत्विक कर्म ऐसा माना जाता है ऋतिक द्वारा ही किया जाता है बाकी सब काम कर ऋतिक करते हैं तो इन उपासनाओं को भी ऋतुक ही करते हैं और ऋतु करके वो फल प्राप्त होता है ऐसा किया जाता है ये नियम कर्मकांड में सर्वत्र है इसी नियम के अनुसार हम पूजा पाठ आदि ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं ये परम्परा है और उन, वो नियुक्त है उस कर्म को करने के लिए नियुक्त है ऐसे वेद में और स्मृतियों में शास्त्रों में निश्चय किया है उसके अनुसार वो कर्म करता है तत्त कर्म में वो गोत्र के द्वारा और उनकी परम्परा से बहुत कुछ होता है अधिकारी होता है वह अधिकारी का चयन होकर के उनको नियुक्त किया जाता है उसके बाद में उसी के द्वारा कर्म कर संबंध करते हैं तो ये परस्पर एक प्रकार का आदान प्रदान ऐसा होता है ये यजमान ऋतिकों के लिए दक्षिणा आदि प्रदान करते हैं और ऋतिक कर्मों के द्वारा यजमान को फल प्राप्त कराते हैं इस प्रकार से संबंध बनाकर के कार्य होता है ऐसा अंगसनाओं में भी होगा ये कहा नीचे टीका देखिए सिद्धे च उपास्थिना ऋत्ति कर्तृत्व तधारण अनियम स्वतंत्र फलत्व सिद्धिरी भाव इस प्रकार उपास्ति जितने भी है उनका ऋत्तिक कर्मत्व सिद्ध होने पर जो जो उपासनाएं हैं वो ऋत्तिक कर्म है ऐसा सिद्ध हो गया तब तो क्या हो गया तन निर्धारण अनियम तो तन निर्धारण अनियम ये जो पहले सूत्र आया उसी दृष्टि से स्वतंत्र फलत्व सिद्धि स्वतंत्र फल भी इसमें हो जाएगा क्योंकि इधर ऋतिक के द्वारा करने पर अलग फल नहीं होगा ऐसी बात नहीं है कर्म का भी फल होगा और कर्मांग अवब्ध उपासना का भी फल होगा जैसा गोदोहन का होता है जो गोदोहन के संबंध में ये सूत्र पहले आया था तो तन निर्धारण अनियम है इस अधिकरण के न्याय से स्वतंत्र फलत्व सिद्धि स्वतंत्र फल सिद्ध हो जाता है जैसे गोदोहन में होता है गोदोहन का दर्शपूर्णवाद संबंधी फल भी है और गोदोहन का स्वतंत्र फल भी है इस प्रकार दोनों संबंध से दोगा ये काम तो ये भी कोई दोष नहीं क्योंकि पूर्व जो आत्रेय के पक्ष में यही था कि वो फल स्वामिगामी है इसलिए कर्ता भी स्वामी होना चाहिए ऐसा पक्ष में आत्रेय ऋषि ने कहा था किंतु उसका यही समाधान है स्वतंत्र फल होने पर भी अलग फल होने पर भी वो कर्मांगावद्ध ही हो सकता है और नृत्य के द्वारा कर्ता भी हमें आ सकता है इसमें कोई दोष नहीं है फल भी प्राप्त हो जाए इस प्रकार से स्वाम्य अधिकरणम ये एक प्रासंगिक आया था स्वामी पूर्व उपासनाओं को लेकर के चर्चा तो त्रयोदश अधिकरण के बाद चतुर्दश अधिकरण है सहकार्य अंदर विध्याधिकरण इस अधिकरण में अब जो वेदांत में प्रसिद्ध साधन है श्रवण मनन निध्यासन इसके संबंध में अभी विचार करना है अब कुछ बाह्य साधनों का विचार किया और भी आएंगे आगे भी बहुत आएगा चतुर्थाध्याय में भी आएगा अभी यहाँ यहाँ ये यह विधि को लेकर के विचार करना चाहते हैं कि श्रवण मानद्यासन में विधि है या नहीं विधि प्राप्त है कि नहीं है क्योंकि विधि वाक्य वहां साक्षात प्राप्त नहीं होता है तो आ, उसमें विधि मानना है कि नहीं मानना इसको लेकर के यहाँ विचार करना और इसका क्रम क्या रहेगा श्रवण मनन निर्ध्यासन का क्रम क्या रहेगा अधिकारी क्या, कौन रहेगा और चार आश्रमों में कौन कौन अधिकारी होगा इत्यादि सारे विषय यहाँ विचार करना चाहते हैं क्योंकि ये कहोल ब्राह्मण है द ब्रदारण्योपनिषद में अध्याय में पंचम ब्राह्मण ये कहोल ब्राह्मण का विषय है कलो कहोल ब्राह्मण में वहां कहोल प्रश्न करता है यदि वाक्षात् अवरोक्षात् ब्रह्म या आत्मा सर्वान्तर तन्मे व्याचक्ष ऐसा प्रश्न करता है प्रश्न करने के बाद में आगे एषद आत्मा ऐसा यादने वाल के उपदेश देता है उत्तर देता है और वो आत्मा को सर्वांतर ऐसा कहा ऐसत आत्मा सर्वांतर ये जो आपकी आत्मा है ये सर्वांतर है और उन्होंने पूछा था ये देव साक्षात अवरोक्षात ब्रह्म तन में ये साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म क्या है वो मुझे कही कहा था साक्षोद अपरोक्ष ब्रह्म कौन है तो यानी साक्षात अपरोक्ष रूप से प्रत्यक्ष जिसका ज्ञान होता है ऐसा ब्रह्म कौन है ऐसा पूछने पर यह आत्मा सर्वांतर है ऐसा तब जैसा उपदेश दिया उन्होंने ये जो तुम्हारी आत्मा है जिसको तुम आत्मा मानते वही सर्वांतर है वही ब्रह्म है ऐसा कहा था और उसके बाद में आगे किसी आत्मा के स्तुति में कहा ये आत्मा जो है यो अशनापासम मोहम जरा मृत्यु मत ये छह धर्म को पार करके रहता अभी ये विपास बिपास मोह जरा इत्यादि से युक्त तो दिखता है किंतु इसका स्वभाव तो इससे परे है ऐसा करके साक्षात आत्मा का उपदेश दिया और उसके बाद आगे कहा इसी आत्मा को जानने की इच्छा से सभी कर्मों को परित्याग करके पूर्ण रूप से ध्यान होने के लिए या ज्ञान मार्ग में अपने को पूर्ण समर्पित करने के लिए तम एदम इस आत्मा को आत्मान विदित्वा इस आत्मा को जान करके परोक्ष रूप से जान करके ऐसे आत्मा के बारे में जानकारी हो गई तो इस आत्मा को जानकारी होने पर तम आत्मा नदि पुत्रेश वित्तेषण लोकेश व्युवाया अथ भिक्षाचर्य चरंती ऐसा तो ये आत्मा का परोक्ष ज्ञान होने से इस आत्मा को पूर्णतः साक्षात्कार करने मैंने ये साक्षात अवरो है लेकिन इसके बीच में कुछ साधन है अब इसमें दोनों दिखाई पड़ता है एक तो उपदेश होने के बाद भी कुछ साधन करने की आवश्यकता है उस साधन में सर्वकर्म संन्यास रूप साधन भिक्षाचर्याद साधन चाहिए ऐसा दिखता इसलिए तम आत्मा विदित्वा पुत्रेश वित्तेषणायाश्च विधभ वृक्षाचर्य कर दी ऐसा वाक्य है वृक्षाचरण करते हैं वो उसी को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते हैं उसी के माध्यम से तो सन्यास का विधान किया है वृक्षाचरियम ऐसा कहा। भिक्षाचरण कर और भिक्षाचरण करने के बाद में वो ज्ञान मतलब उधर साधन होता है साधन के बाद फिर ज्ञान होगा ऐसा और भिक्षाचरण करते हुए उनको क्या करना चाहिए क्या कर्तव्य है उनको तब आगे कहा तस्मात ब्राह्मणा च पांडित्यं बाल्यन ठासीस बाल्य निर्व्य अथ मुन अमौनमच मौनमच्ण क्या येन एव ईदृशा पूरा वक्या उसके बाद उनको क्या करना चाहिए वैराग्य हो गया निर्वेद आ गया निर्वेद आ गया भिक्षाचरण हो गया भिक्षाचरण के बाद में श्रवण मनन का कर्तव्य बताया है और कोई रास्ता इसमें नहीं है बाकी जो घर में रह करके सन्यास की बात करते अन्य अन्य प्रकार के सन्यास बात करते संन्यास का यहां संबंध नहीं दिखता क्योंकि यहां तो सीधा बताया कि भिक्षाचरण करने जाता है और उसके बाद भी श्रवण मनन करता है श्रवण मनन करने के बाद में तस्मा ब्राह्मणः हब पांडित्यम पांडित्य को प्राप्त करके यह पांडित्य का मतलब यहां श्रवण है श्रवण प्राप्त श्रवण करना चाहिए पंडित बनना पड़ेगा श्रवण करेंगे और श्रवण करने के बाद में बाल्य निधिष्ठा से वो श्रवण में प्राप्त जो बल है आत्मविज्ञान का बल जिसको स्वाध्याय बल कहता है ब्रह्मवर्चस् ऐसा कहते हैं स्वाध्याय से प्राप्त जो तेज है जो बल है जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान होगा वो बल क्या है एक विश्वास होता है कि स्वाध्याय सम्यक प्रकार से संबंध होने के बाद में आत्मा के विषय में सम्यक निश्चय हो जाता है मन में उस निश्चय के माध्यम से आप आगे साधन करते हैं क्योंकि अत्यंत अलौकिक विषय है सूक्ष्मति सूक्ष्म विषय है ये कोई प्रत्यक्ष का विषय नहीं है ऐसे स्थिति में स्वाध्याय से प्राप्त निश्चय के अलावा और कोई बल आपके पास नहीं इसलिए उन्होंने उस बल को लेकर के कहा कि आत्मज्ञान रूप बल बाल्य न का अर्थ अब यहां विचार करेंगे बाल्य बाल भाव भी है और बल भी है दोनों कहीं उसी के द्वारा तिष्ठा उसके द्वारा स्थित होने की इच्छा करें और श्रवण से प्राप्त हो गया और बाल्यम च पांडित्य निर्विद्या इस प्रकार बल भी प्राप्त हो गया मनन के द्वारा चिंतन के द्वारा उसको निश्चय किया और श्रवण भी पक्का हो गया है विधिवत श्रवण हो गया अब श्रवण संबंधी विषय में कोई संशय नहीं रहा संशय दूर हो गया और तर्क के द्वारा विपरीत भावना इत्यादि का खंडन हो गया ऐसे स्थिति में वो बाल्यम से पांडिद्यम से निर्विद्या अथा मुनि ही फिर वो एकांत में जाकर के मुनि हो जाना चाहिए यानी मौन में रह करके ध्यान करना चाहिए ऐसा कहा ये निधिध्यासन के लिए कहा उसके बाद में वो निधिध्यासन प्राप्त करेगा तो निधिन्यासन को प्राप्त करने के बाद तो अमौनमच मौनं च निर्विद्या इस प्रकार से अमौन अमौन श्रवण मनन और मनन का मौनंंच अमौनं जो अमौन है श्रवण और मौन मौन हो गया निविध्यासन इन दोनों को प्राप्त करके मौनम अमौनमच मौनमच निर्विध्या अथ ब्राह्मण तब वो असली ब्राह्मण बन जाता है ब्रह्म जानने वाला ब्राह्मण जो असली होता है वो ब्राह्मण तब बनता है वो यथार्थ ज्ञानी होगा ये कहा बोले ऐसे होने के बाद में उसमें क्या लक्षण है सब ब्राह्मण हा क्या उसका क्या लक्षण होगा जैसा अर्जुन ने पूछा स्थित भाषा क्या लक्षण होगा उसका वो कैसे मालूम होगा इतना सब प्राप्त किया बोलते ये नस्या सा है भगवान वो जैसा भी रहे उनका लक्षण तो ऐसा ही होगा मतलब वो शांत रहेगा आत्मा में स्थित रहेगा श्रवण मननादि संपन्न होगा और जो भी ज्ञानी हो गया वो इस प्रकार ही होता है और कोई उसका लक्षण नहीं है ऐसा कहा केनस्याद ऐसा पूछने पर एन सिया ईदृश एव वो इस प्रकार से ही होगा इसमें कोई संशय नहीं ऐसा वहां कहोल ब्राह्मण में यह विषय आता है अब इस विषय में एक जगह तो तिष्ठासेत ऐसा वैदिक क्रियापद का प्रयोग करके विधिलिंग का प्रयोग किया इसका अर्थ है कि ऐसे बाल्ये न पांडित्य को प्राप्त करके बाल्य भाव से स्थित होने की इच्छा करे ऐसा कहा किंतु आगे में कहीं भी फिर विधि नहीं है विधिवाक्य नहीं दिखता है क्योंकि उसके बाद तो क्या होगा वो अपने आप होगा मुनि होगा और मुनि होने के बाद में फिर क्या करना चाहिए ऐसा कुछ कहा नहीं तो इसीलिए इसको लेकर के अभी विचार करना चाहिए केवल श्रवण में विधि है और मनन निर्ध्यासन में विधि नहीं है तो मन निर्ध्यासन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यह कर्तव्य मान के करना चाहिए कि अथवा अपने आप होता है कि क्या है इसको लेके ये यहां चर्चा करने जा रहा है क्योंकि ये पहले जो कहा गया बाह्य साधन और आभ्यंतर साधन दो प्रकार के सर्वापेक्षा श्रोते के बाद जो कहा गया है आश्रम कर्म इत्यादि को लेकर के उसी के ही विषय का निश्चय करना अब ये जो श्रवण मनन साधन है ये सर्व है कि वेदांत का ये मुख्य साधन है अब इसको कर्तव्य मान करके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां भक्षाचर्य चरंती में भी जो क्रियापद का प्रयोग किया उसका निश्चय हो गया कि चार आश्रम में चारों आश्रमों को कर्तव्य रूप से मानकर के उसका निश्चय पहले हो गया इसलिए अब यहां इस विषय को लेकर विचार करना चाहते हैं टीका मेले की विधुर प्रभृति नाम मंदा धी साधन उक्ति प्रसंगे न अंगसनम अधम धी साधनमेव निर्धारित ये विधुराधिकरण के लेकर के आश्रमाधिकरण के बाद में जो अधिकारी निश्चय के लिए अधिकरण आ गया था कि विधुरों के लिए भी अधिकार है जो जिनका कर्मों में अधिकार नहीं है उनको भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है और वहां रव आदि का भी दृष्टान्त दिया था तो इन सबके मंदाधिकारिणाम ये सब मंदा अधिकारी है इनके लिए धी साधन उक्ति प्रसंग उनके लिए जो ज्ञान साधन बताया धी साधन का अर्थ बुद्धि का साधन ज्ञान का साधन बताया उस प्रसंग से उससे के साथ संबंध करके अंग उपासनाओं को भी कहा अभी पिछले अधिकरण में अंग उपासनाओं को भी कहा इन सब साधनों को अपनाना चाहिए ऐसा अधम धी साधन में ये सब जो साधन कहा गया है ये वेदांत के दृष्टि से प्राथमिक साधन है यानी पहले पहले का साधन है ये कर्म, कर्म करना और तत्संबंधी वासना करना मन को एकाग्र करना इत्यादि जो भी साधन बताया ये वेदांत के उत्तम साधनों में नहीं आते हैं अधम साधन यानी प्रथम साधन वहां से आरंभ करना चाहिए मंदाधिकारियों के लिए अब मंदा अधिकारियों के लिए करने से कोई भी अपने को मंदाधिकारी नहीं मानता है ये समस्या होता वो सोचता है, है हम मंदा अधिकारी क्यों गए हम तो उत्तम अधिकारी ऐसा करके वो मंदा अधिकारी के लिए जो कहा गया वो मंद शब्द सुनकर के उसको छोड़ देता है इसका मतलब हमारा नहीं है ये तो हम तो बड़े उत्तम अधिकारी हम तो इतने बड़े शुद्ध है ऐसा सोच करके बाद में फंस जाते वो सुनते नहीं गुरु का भी नहीं सुनते शास्त्र का भी नहीं सुनते वो अपने को पहले ही पढ़े लिखा मानते हैं और बड़े बुद्धिमान मानते हैं हम तो बड़े समझदार है हम तो मंदाधिकारी नहीं हम तो उत्तम अधिकारी ऐसा मानकर के सीधा उसको पकड़ने में लगता है जैसे चंद्रमा को पकड़ने में लगते हैं वो कुछ हाथ आता है नहीं बाद में तो वो फिर वो मंदा अधिकारी भी मंदा मंदा अधिकारी से उसे तो पीछे जल जाएगा कुछ नहीं होगा इसीलिए अपने अधिकारित्व को अपने मन के द्वारा निश्चय करना आप स्वयं निश्चय नहीं कर सकते तो जो गुरू लोग आचार्य लोग शास्त्र कहते हैं उसका अनुसार पालन करने का प्रयत्न करना ऐसा नहीं पहले आप उत्तम अधिकारी अपने को मान लिया ऐसा नहीं होगा तो जैसे आपके अधिकारी तो बढ़ेंगे अब ऐसे ही साधन आपको अच्छा लगेगा उस साधन का फल आपको प्राप्त होगा और जो अनाधिकारी होकर के अनाधिकारी साधन करेगा तो फिर वो फल प्राप्त नहीं होगा वो करते रहेगा वो व्यर्थ में जैसे राग में भस्म में घी डालने जैसा होता रहता है। कोई प्रयोजन नहीं होगा वो करता रहता निकलेगा कुछ नहीं ऐसा होगा तो उसका अर्थ है कि आपको और साधन बदलने की आवश्यकता है जैसा कोई दवाई खा रहे हैं कि दवा बीमार बीमारी ठीक नहीं हो रहे है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा क्या और दवाई बदलनी पड़ेगी ऐसा ही यहाँ है तो ये तो विधुर अधिकरण के संबंध में आया था क्योंकि विधुर के पास अभी कर्म करने के लिए कोई अधिकारी तो प्राप्त नहीं था उसकी पत्नी चले गई पत्नी नहीं रहने के कारण वो कर्म में अधिकारी नहीं अब कर्म में अधिकारी नहीं तो सर्वापेक्षा यज्ञ आपने कहा यत्न के आदि कर्मों को करने के बाद ही अज्ञे न दान तवसा नाशके न ये सब करने के बाद ही अधिकारी तो प्राप्त होता है ब्रह्म विद्या के लिए ऐसा कहा तो फिर वो विदुर अधिकारी होगा कि नहीं होगा ये विचार किया था तो वो सब वो प्राप्त करके करेगा ऐसा निश्चय किया तद प्रसंग में यह अंगोपासना की बात आई थी क्योंकि ये भी अज्ञि के साथ संबंध है इसलिए पुनरुत्तम अवधि साधन वक्त अब वेदांत का जो मुख्य साधन है उसको करने के लिए उसका जो उत्तम साधन वेदांत का श्रवण मनन निर्ध्या इसको करने के लिए आगे ये प्रसंग आरंभ किया जाता है तो यहाँ वैराग्य को भी कहा पहले साक्षात अपरोहल का प्रश्न में ही आत्मा से साक्षात् प्रश्न है तो आत्मा संबंधी साक्षात प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले आत्मा का लक्षण कहानाया विभासे शोहम वोहम जरा मृत्युमती ऐसा आत्मा का लक्षण दिया और उसके बाद में वैराग्य की बात कही इत्यादि के द्वारा वैराग्य को कहा और वैराग्य के बाद में फिर वो उसको क्या करना चाहिए परीक्ष कर्मजिदान ब्राह्मण निर्वेदमाया नास्तिकार्थम सगुरुमे विगच्चे समित पाणी केवल श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठ ये जो कहा जो पूरा चिंतन करने के बाद वैराग्य हो गया वैराग्य होकर के तब वो श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ के बाद श्रवण करने के लिए जाएगा तो फल मिलेगा ऐसा तो श्रवण मनन वहां से साधन होता है तो इसके पहले ये सब साधन हो चुका है यही अर्थ निकलता है कि वो उसको वैराग्य हो गया वैराग्य ऐसा वैसा नहीं होता वैराग्य के लिए क्या कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ऐसा कहा वैराग्य होने के लिए सारे लोक लोकांतरों में जो फल मिलता है उन सबकी परीक्षा हो जाती है परीक्षा मतलब सम्यक निरीक्षण हो गया सम्यक निरीक्षण का दो अर्थ है एक तो आपने विचार करके समझ लिया ऐसा भी है एक तो जाके अनुभव करके समझ लिया अब उसके बाद ही उसको वैराग्य होगा क्योंकि उसके पहले होगा तो बाद में कोई इच्छा हो जाएगी इस विषय पर इच्छा हो जाएगी अब वैराग्य तो हो, हो गया फिर बाद में इच्छा हो जाएगी ऐसा नहीं होता क्यों वैराग्य होने के बाद ये इस लोक के परलोक में जितने भी विषय है यथा काकाविष्टा वैराग्यम तथ्य निर्मलम ऐसे कहा एक में। तो जैसे यहाँ से ऊपर तक जितने भी लोग हैं ना वहाँ जो जो भोग प्राप्त होता है जैसा नजकेता ने कहा ये सब श्वे भाव ये तो एक दिन रहता है कल पता नहीं चलता है ऐसे भोग है इनके पीछे कौन जाने वाले इसलिए हमें वो नहीं चाहिए ऐसा भाव आ जाए ऐसा भाव आना बड़ा कठिन होता है हम तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो भी उसमें आकृष्ट हो जाते है। बहुत अच्छा कमरे कहीं और आश्रम में मिल जाए तो फिर वहां चले जाते हैं तो ऐसा हो जाता है और वैराग्य क्या हुआ है कुछ नहीं हुआ जब भी जैसा भी हो गया वैसे नहीं देता कोई अच्छा भोजन कहीं मिलता है कहीं अच्छा आ... कमरा मिलता है अच्छी सुविधा मिलता है सोचता अरे इधर से तो वो अच्छा है ऐसे करके जाता है तो जा रहे हैं तो होता है इसका मतलब क्या वैराग्य हुआ नहीं जब इधर ही इतना हो रहा है कमजोर है आप तो फिर दूसरे लोगों का कोई ऑफर कर दिया तो जैसा नजीकेदार को ऑफर कर दिया बोला कि बहुत बढ़िया है अरे ये सब झंझट झमेला छोड़ दो वहां तो सब आराम से सब कुछ सुविधा है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कोई सेवा करना नहीं कुछ नहीं करना खाओ पियो और अपना जो है आ, करो जो भी करना चाहते हैं तो ऐसा करके यदि सुविधा मिल जाए तो वहां चले जाता है तो वो वैराग्य नहीं होता इसीलिए पहले वैराग्य के, के लिए यह परीक्षा करनी चाहिए अपने अंदर धैर्य लाना चाहिए जो शास्त्र में कहा जो गुरु लोग कहते हैं उसको हम करेंगे ऐसा पहले उसमें निश्चय होना चाहिए वो निश्चय हो जाएगा तो भला हो जाएगा और उसमें यदि समझौता करता है इसका मतलब उसका वैराग्य कमजोर है वो आगे नहीं बढ़ेगा वो पक्का दिखाई दिखा देता है और ऐसा होता भी है ऐसा इसलिए वैराग्य होने के लिए उन्होंने पहले यह कहा कि ये परीक्षा करनी चाहिएगा परीक्षा लोगान कर्मचितान और जितने भी कामनाएं हैं सारे कामनाओं को गिन करके देख करके वो समझता है कामान यक काम यदे मन्यमान हा सकाम बिरझा दे दत्र दत्र ऐसा जानता है अरे जितने भी कामनाएं हैं ये एक एक कामना को प्राप्त करते रहो दूसरी कामना आएगी दूसरे को प्राप्त करो तीसरे आएगी ऐसे चलता रहता है फिर एक एक कामना के लिए एक एक जन्म क्या कभी कभी एक कामना के लिए अनेक जन्म भी लेना पड़ता है ऐसे परिस्थिति है इसलिए कामान ये काम मन ये, ये कामनाएं अच्छी है ऐसे जान करके जो कामनाओं को प्राप्त करता है कामनाओं में शोभना बुद्धि जिसकी होती है यह अच्छी चीज ऐसी बुद्धि होती है तो फिर क्या आता जायदे तत्र तत्र का उन उन कामनाओं के लिए जन्म लेता लेता जाता है अंध नहीं होता ऐसा करके उसको सारे परीक्षा करेगा परीक्षा करने के बाद में उसको मालूम होगा ये जितने भी कर्म है कर्म साधन है उपास है उपासना साधन ये जो भी जितने भी है ये वैराग्य ये बंधन का कारण है ऐसा जानेगा तब उसमें वैराग्य होगा तो तब तो वो यह अमुत्रा भला भोगार्थ विराग जिसको कहा गया इस इसलोग परलोग के जितने भी विषय है उनमें वैराग्य हो गया इसका मतलब वो भोजनादि छोड़ देता ऐसी बात नहीं है भोजनादि तो करेगा भोजन आदि करेगा लेकिन ये मुझे साधन का साधन है ऐसा मान करके करेगा ये नहीं होगा तो मेरा साधन नहीं होगा ऐसा मान करके उतना ही करेगा जीविका जीविकार्थ भोजन करेगा भोजन करने के लिए जिएगा नहीं इसमें अंतर जीविका जीविकार्थ भोजन करना जीविका जीविकार्थ धन रखना जीविका जीविकार्थ कर्म करना ये तो कर्तव्य है लेकिन तत्व संबंधी उसके लिए करें जैसा धन के लिए आप जीव, जीवन चलाएं तो यह व्यर्थ होता है तो इसीलिए ऐसा भाव में आकर के जो आवश्यक कर्म है उतने करके जो कम से कम चाहिए उतने को रख करके आगे बढ़ता है वो वैराग्य है ये सारा लक्षण है भिक्षाचर्य का इसलिए बोला भिक्षाचर्य के शब्द में ये आ गया क्योंकि सब कुछ थ्याग दिया उसके पास कुछ नहीं है अभी भोजनार्थ भिक्षा के अलावा और कोई सहारा नहीं है रहता था भिक्षाचर्य जर जा करके ये बात है उसके बाद है ये तब वो विशेष रूप से जान जानने की इच्छा से पहले सामान्य रूप से जाना था तम एदम तम वही तम आत्मान एदम वही तम विदित्वा ये इस प्रकार इस आत्मा को जान कर क्या जाना वो लक्षण जो कहा वो जरा मृत्यु मत जो लक्षण कहा इसको तम वही एदम आत्मान विदित्वा फिर पुत्रेशयाश्च पुत्र संबंध ऐणा को छोड़ देता क्योंकि पुत्र भी लोग का साधन है उनको संतान चाहिए इसलिए नहीं क्योंकि संतान रहने से ही वो कर्म कर सकता वो अग्नि आदान करके कर्म करता है इसलिए पुत्रेशण आयाच फिर लोकेषण आयाश्च लोगों की इच्छा लोगों की प्राप्त करने की इच्छा और वित्तेषणा वो लोग प्राप्त करने के लिए धन चाहिए कर्म करना पड़ेगा धन चाहिए तो जाया में प्रवृत्ति वित्तम या, ऐसी जाते। तब वो करता। वो मार्ग में चले ऐसी अब वो निवृत्ति में आ गया तो ये लोकेशणा पुत्रेश लोकेशणा वित्तेश तीनों एषणाओं को त्याग देता है यही सन्यास है तीन एसनाओं को त्याग देना त्याग हो गया अब होने के बाद में फिर उसके बाद वो भिक्षाचर्यम अर्था भिक्षाचर्य चरण उसके बाद सन्यास लेकर के भिक्षाचरण करता तो ये तीन ऐसा त्याग दिया इसका मतलब सन्यास हो गया सन्यास तो हो गया उसके बाद में फिर भिक्षाचरण करेगा और भिक्षाचरण करने के बाद में सं्यस्त श्रवणम कुर्यात ऐसा नियम कहा ये जब तक आसुप्तेर आमृदय कालम नएत वेदांत चिंतया इसे पंचदेशी कार ने उद्धृत किया आसुपते आमृदय काला नींद से उठने से आरंभ करके और मृत्यु पर्यत तो नींद में तो नहीं कर पाते हैं तो नींद से पहले और नींद के बाद में और आमृत्यु पर्यंत वहां श्रवण ही कर्तव्य है संजय से श्रवण गुरिया वो श्रवण करते रहना चाहिए और श्रवण करते रहने का मतलब श्रवण ही करते रहे ऐसा नहीं अब यहां ये यह बताना चाहेंगे अब यहां तक तो विधिज लिखता है श्रवण करते रहना चाहिए ऐसा कहा अब उसके बाद मनन भी करना चाहिए क्योंकि जिस आत्मा को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आत्मा अंदरात्मा यानी मन आदि के अतीत है तो मन आदि वृत्तियों के माध्यम से उसको नहीं जाना जा सकता मन में जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को मनन के द्वारा ही निसारण किया जा सकता है। मन के वृत्तियों को एक तो ध्यान के द्वारा एकाग्रता के द्वारा रुके रोक सकते हैं वो तो तत्काल होता है। लेकिन मनन के द्वारा जिन वृत्तियों को आप हटाते हैं वो वृत्तियां जाने के बाद आने पर भी काम नहीं करेगी ऐसा होता है नहीं आएगी नहीं वो जले जाएगी लेकिन आएगी तो भी काम नहीं करेगी जो ऐसा जला जली हुई रस्सी के समान हो जाता है सब बोलते हैं वो दिखाई देते ऐसे लेकिन काम नहीं करते ऐसा होने के लिए मन में ही साधन है केवल ध्यान करते रहेंगे तो वृत्तियां क्या कर रही है वृत्तियों को क्या करना चाहिए वो नहीं होता है वो जो है ना वो कुछ समय के लिए वो डस्टबिन में डाला जैसा होता है वो आजकल मोबाइल में सब में होता है एक रिसाइकलिंग बिन होता है वो रिसाइकलिंग बिन में डालते थे तो। उसका मतलब वो गया नहीं है वो वापस आ सकती है अब तत्काल आपको नहीं चाहिए आपने हटा दिया तो वहां डाल के रखा है अब बाद में उसको वापस ला सकता है ऐसा ये वापस आ जाएगा क्यों वो ध्यान किया और ध्यान करने के लिए बैठा तो मन ने कहा चलो वो अभिवृत्ति छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए वो वहां डाल देता है वो चुपचाप हो जाता है अब बाद में वो घूम फिर के वापस आता है ऐसा होगा फिर वो डस्टबिन भी साफ करना पड़ेगा वो साफ करने के लिए वो आगे देखना पड़ेगा वो हम लोग ध्यान नहीं देते डस्टबिन में खतरा डालने के बाद उसको भी साफ करना पड़ा अपना कमरा साफ करके डस्टबिन में डाल देते हैं और डस्टबिन में डालने के बाद डस्टबिन में क्या हो गया वो देखेंगे नहीं वो तो भर के उधर से सब कुछ हो रहा है उधर सड़ रहा है मर रहा है सब कुछ हो रहा है वो वो नहीं देखना खाली हमारा कमरा साफ कर दिया बस हो गया ऐसा वो सही नहीं होता है तो डस्टबिन में डाला तो डस्टबिन को भी साफ करना पड़ेगा तभी वो सफाई होगी पूरी ऐसा ये जो डाल के रखा वृत्तियों को उन वृत्तियों को हटाना है तो और कोई रास्ता नहीं मानन ही रास्ता ठीक है ना इस प्रकार ध्यान और मनन का संबंध है ध्यान भी चाहिए ध्यान ध्यान के बिना वो रुकेगी नहीं तो एक बार हटाने के लिए तो ध्यान चाहिए और हमेशा के लिए हटाने के लिए श्रवण मनन चाहिए तो मनन से जो हट गया मतलब आपको समझ में आ गया ये कोई काम का नहीं हटा दिया ऐसा होता है इसलिए ये जो वृत्तियां हैं ना मन की वृत्तियां हमारे स्वामी जी इस पर बहुत कहते थे स्वामी जी का इस पर बहुत जोर था हम लोग भी पहले शुरू शुरू में इसको नहीं समझे स्वामी जी क्या बताते स्वामी तो जी कहते थे कि एक व्यक्ति किस प्रकार का साधक है उसके मन के अंदर अंदर क्या क्या है वो किस प्रकार साधन कर सकता है उसके सारे जीवन प्रवृत्ति को देकर के मालूम होता है ऐसा बताते थे हमको तो समझ में नहीं आता था, था हम तो हम लोग सोचते ध्यान वजन करना ही है ये तो साधन है ऐसा सोचते थे तो उन्होंने जो कुछ भी इस प्रकार पहचान करके बताया वो सही निकलता था जैसे अभी हमने कहा ना कोई ऐसा होता है फटाफट साफ करो बोलो फटाफट खड़फट करके कर साफ करेगा फटाफट साफ करके वहीं डाल देगा वो वो कहीं कोने पे डाल देगा उसको हटाएगा नहीं इधर से साफ करके वहां डाल देगा फिर उसको जाके बताना पड़ेगा अरे भाई इसको वो भी हटा दो ये भी तो सफाई उसको हटा करके दूसरी जगह डालना पड़ेगा वो वो वहां से हटाएगा आपके सामने से हटाएगा और आपके पीछे कहीं दूसरी जगह डालो बिल्कुल ठीक होता है सही होता है अब क्या है उसका मन कैसे काम कर रहा है उसको देखो वो तो एक तरफ से तो साफ कर रहा है आपके सामने तो वो स्वच्छ है लेकिन वो पूरे अंध तक सफाई में उसका मन नहीं है उसको केवल तत्काल काम करने में मन है उससे काम नहीं होगा क्यों वो तो फिर कचरा फैलेगा हवा से फिर आ जाएगा फिर परेशानी हो जाएगा और बदबू मारेगा तो क्या होगा तो ये एक वृत्ति है इसी प्रकार कोई भी काम में आप देखो सबके जो शुरू से लेकर के अंत तक जो होता है उसका जो परफेक्शन रहता है मतलब जो काम करते हैं वो सही करते और धीरे करना सावधानी से करना सही करना ऐसा स्वामी जी हमेशा बताते थे और वो कहते थे कि जो व्यक्ति चलता है अपने आप बोलते थे कोई स्वामी जी को दर्शन करने के लिए मिलने के लिए चल के आएगा बोलता है वो चलते आते हुए ही मेरे को मालूम होता है कि ये ऐसे वक्रात के व्यक्ति है मतलब इतने वो ऑब्जर्व करते थे और स्वामी जी चल करके आपके सामने से जाएंगे ना आप बैठा होगा ध्यान में स्वामी जी चल के जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा स्वामी जी चल के गया कितने धीरे से मतलब बहुत सावधानी से चलते ऐसा नहीं कि धीरे धीरे चलते तेज भी चलते बहुत तेज चलते हैं स्वामी के साथ तो कभी हम चल भी नहीं सकते कभी हम घूमने जाते थे के लिए वह तेज चलते लेकिन बिल्कुल सावधानी से और कोई शब्द नहीं आवाज नहीं आए मालूम नहीं पड़ेगा ऐसा क्यों कि वो सारे वृत्तियों में वो मन वैसा ही लगा हुआ हम तो बाहर चेष्टा को अच्छे नहीं समझते जैसे भोजन बनाना भोजन के जगह साफ करना ये करना वो जो करते इत्यादि जो भी करते थे कोई भी काम में आदि से अंत तक पूर्ण होना चाहिए और वही पूर्णता आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा तो जो जो आप काम करेगा वो पूर्ण करेगा कोई कोई है ना अचानक पढ़ाई शुरू कर देते क्लास शुरू कर देते और दो चार दिन तो बहुत तेजी से करेगा और बारह घंटे तक करेगा वो लिखेगा वो ये करेगा फिर उसके बाद पता नहीं वो भूल ही जाता है वो कहीं किताब को रख देते फिर दूसरा ले लेते तो कभी नहीं कर, होता है उसका किसी में पूर्ण नहीं हुआ पूर्ण का अर्थ है कि कोई भी आप काम शुरू किया उसको सही तरीके से करो और पूरा करो और आप देखो कि आपके आजू बाजू में क्या चल रहा और ये बाहर की बात नहीं ये सब अंदर चलता है आपके मन में भी ऐसे वृत्ति आएगी कि आप इसी को भी देख रहे हैं उसी को भी देख रहा है इसलिए कोई बोला तो किया तो बहुत अलग है नहीं जानता है तो बोलने से करना पड़ता है लेकिन वो वृत्तियां ही चलती है इस प्रकार से संबंध करके होता है ये सारे विचार के मनन के अधीन है ये आपको ध्यान करने से नहीं मिलेगा ध्यान करने से स्वभाव नहीं आएगा यह स्वभाव तो मनन से आएगा विचार से आएगा कि यह क्यों ऐसा होता है? हमारे मन ऐसा क्यों का आपका तो उसमें क्या आपको प्रयोजन क्या मिलेगा इसका यदि अभ्यास करेंगे तो कोई भी विषय को आप पकड़ता है तो उस विषय के अंध तक जाएगा गहराई तक जाएगा और पूर्ण करके छोड़ेगा ऐसा होता इसीलिए जल्दी करने में यहां फायदा कुछ नहीं है जल्दी करे तीव्र करे वो एक अलग है लेकिन पूरा करने में सही करने में यहां फायदा प्रयोजन उसमें जल्दी फटाफट -पड़ कर दिया तो वो नहीं होता तो एक चीज में ऐसा ध्यान देना होता है ये आ, बड़े लोग बोलते हैं तो हमको पहले समझ में नहीं आता लेकिन वो वास्तव तो में बहुत सही है ऐसा होता है तो कभी भोजन बनाते हैं चावल आदि बनाते हैं। उस समय गांव से चावल आता था उसमें कंगड़ वगैरह होते थे ये गिरता है कुछ ना कुछ रहता है कभी धान होते थे इसमें तो जब चावल बने के तैयार होगा उसमें एक भी कंगड़ धान मिलेगा तो तुरंत तो तो स्वामी जी पकड़ेंगे पकड़ करके पहुंचेंगे देखो ऐसा होता है और भोजन में बनाते समय भी आपको ध्यान तो वो चावल को पहले एक एक करके देखना पड़ता साफ करना पड़ता उसमें कुछ नहीं होना चाहिए तो वो उतना ही बनाने का और स्वामी स्वयं भी करते थे ऐसा नहीं कि दूसरे को कराते स्वयं नहीं करते ऐसे नहीं स्वयं करते थे और कराते भी थे तो ऐसा वो स्वभाव होता है साधकों का तो उसमें वो परफेक्शन वो बोलते जो परफेक्शन का क्या है पूरा होना कोई भी काम किया तो वो पूरा होना उसका पीछे लगे रहेगा और एक काम भी आपको पूरा करने में ही करना है ऐसे हम लोग इधर उधर से कुछ समाचार मिला तो हम जाके स्वामी जी को बोलते लेकिन स्वामी जी को ऐसा कोई समाचार नहीं बोल सकते आपको कोई भी समाचार बोलना है तो उसके पहले आगे पीछे क्या है पूरा स्टडी करके वो सही समाचार है गलत समाचार है वो ऊपर ऊपर से कोई न्यूज देने से आप स्वयं फंस जाएंगे आपको उसमें लगा देगा क्योंकि पता लगा कर क्या बोलेगा। वो बोलेगा इसीलिए कोई भी समाज होने के पहले हम लोग विचार करते तो बहुत विचार करेंगे स्वामी जी को बोलना है कि नहीं बोलना बोले तो स्वामी जी पूरा छानबीन शुरू करेंगे अरे ये ऐसा हुआ अच्छा उसका दोस्त का क्या कारण है वो कौन बताया होगा क्या बताया वो सारे फिर आपको भेजेगा आप बोले कि वो पता नहीं कौन बताया वो पता करके हो बोलेगा फिर जाना पड़ेगा उसके पास फिर उसको जाके पूछना पड़ेगा की आपको कौन बताया फिर उसके पीछे करके दो बार हम फंस गए तो बाद में हम समाचार बोलना बंद कर दिया तो ये मस जाए तो अब जब पक्का है मतलब आप विचार करना चाहिए कहीं से कुछ सुना आप तो साधक है भाई ज्ञानी बनने जा रहे हैं आप कहीं से कुछ समाचार कुछ भी सुन लिया और उसको विश्वास कर लिया और उसी पर आप कार्य करना शुरू कर कैसे बुद्धू साधक है ऐसे कैसे होता है तो साधक का मतलब आप सही जानना की प्रयास करना चाहिए तो अब समाचार कुछ भी सुना तो पहले सोचना चाहिए कि मेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए और नहीं चाहिए तो उसको ले लो मत लिया तो पूरा ले लो उसको तो समझो फिर क्या है कैसा है क्यों है सारा समझो तब समझो मन में रखो और नहीं तो क्यों ऐसा करना तो व्यर्थ में मन को इधर उधर नहीं भगाना देखिए कितना सूक्ष्म है देखिए हम लोग तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते कहीं कोई कुछ बोलते कहीं कुछ बोलते उसने बोल दिया इसने बोल दिया कहते वो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता आप जाके कोई समाचार स्वामी को बोलेंगे नहीं उसने ऐसा कहा वो हो ही नहीं सकता और उसने कहा तुम्हारा क्या पड़ा तुम क्यों आकर मेरे को बोल रहा है ऐसा पूछेगा फिर उसने कहा तो वो सब पहले उसको बुला के लाओ सही करो फिर ऐसे करके होता है तो ये व्यवहार की दृष्टि से भी ऐसा सही होना जरूरी है तो ये सब मनन के अंतर्गत अब ये आप जब करते रहने से आएगा नहीं ध्यान करते रहने से आएगा नहीं ये श्रवण मनन से ही आएगा आपके युक्ति और मन के जो सूक्ष्मता उसका प्रयोग है इसी को यह बाल्य का मनन के द्वारा प्राप्त जो बल है और उस बल पर आप निश्चय करते हैं और उसके बाद आगे ध्यान करते हैं इसलिए ये विषय बहुत बढ़िया है इसी के बारे में है शारीरिक न्याय संग्रह देखिए दो सूत्रों का तीन सूत्रों का अधिकरण वाक्यभेद प्रसंगा चतुर्थ आश्रम वाजित्भा मन ज्ञाने दादोत्थ अगमे पांडित्यम निर्विद्य विहित अथ मुनि अनुवाद मत प्राप्ते ये सारा पूर्व पक्ष कैसा हुआ ये बता रहे कि यहाँ हमने कहा ये तीन बताया है पांडित्य शब्द के द्वारा श्रवण को कहा और बाल्यनिष्ठा से द्वारा विचार को कहा उसके बल पर रहने के लिए कहा और ज्ञान बेल के द्वारा मान के द्वारा रहना है ऐसा कहा और उसके बाद पांडित्य और बेल दोनों को लेकर के बाद में एकांत में मनन करते हुए उसमें निर्ध्यासन की स्थिति मुनि शब्द से कहा तो इसमें सब कहीं भी ये बाल्यनिष्ठा से एक जगह तो विधि है और बाकी कहीं विधि नहीं दिखता इसीलिए वाक्य भेद प्रसंगात, वाक्य भेद प्रसंग आने पर यानी यह तीन वाक्य अलग अलग दिखता है पांडित्य बाल्य और मुनि ये तीनों के विषय में विचार किया तो वाक्य भेद प्रसंगा चतुर्थ आश्रम वादित्व अभा ये चतुर्थ आश्रम के लिए है ऐसा कहीं कहा भी नहीं है इस मतलब ये सन्यासी के लिए है ऐसा तो कहीं कहीं नहीं कहा तो ये इस प्रकार करना चाहिए ये कहा तो सन्यासी के लिए प्रयोग शब्द कोई नहीं है यार मन ज्ञाने इटी और ये धाधु जो मुनि शब्द है वो मन ज्ञाने धाधु से आया मन ज्ञान धाधु से मुनि शब्द बना मननाथ मुनि ही ऐसा निरुक्तकार भी यही व्याख्या देते हैं मननाद मुनि तो मनन करने से मुनि होता तो मननाद मुनि धादोअर्थ अनुगमे धादोअर्थ के द्वारा हम देखते हैं तो मन ज्ञान धादु से ये प्राप्त हुआ मुनि शब्द और वो तो कोई चतुर्थ आश्रम के लिए होना जरूरी नहीं ज्ञान कोई भी आश्रम में हो सकता पांडित्य निर्विद्या विदत्व और पांडित्य को प्राप्त करना चाहिए निर्विद्या निर्विद्य मन ज्ञान प्राप्त करके ऐसे विहित है अथ मुनि ही अनुवाद मात्र और बाद में अथ ही ऐसा कहा बाद में वो मुनि बनता है तद मुनि होता ऐसा कहा ये अनुवाद मात्र किया इसीलिए ये अथ ही में जो निदिध्यासन की विधि है इसमें विधि नहीं है निदिध्यासन करना चाहिए ऐसा नहीं कहा और चतुर्थ आश्रम के लिए संन्यास के लिए ही ये सारे विधान है ये भी स्पष्ट नहीं है इसलिए ये अनुवाद मात्र है ऐसा पूर्व प्राप्त होता है मुनि रीति ज्ञान पुरुषे प्रसिद्ध अब इसका उत्तर देते हैं देखो ये जो मुनि शब्द है ना मुनिशब्द ज्ञान उत्कर्ष पुरुष में प्रयोग होता जो मुनि किसी को मुनि कहेंगे तो ज्ञानी है बहुत अच्छे विद्वान है संत है ऐसा अर्थ होता है तो ज्ञान उत्कर्ष जिसमें है उनको उनको मुनि कहा जाता है ऐसे प्रसिद्धि है मौनमच निर्विद्या पुरुषा ज्ञानोत्कर्ष निष्कृष्य और यहां जो वाक्य आया उसमें मौनम च निर्विद्या आगे आया है अमौनम च मौनमच निर्विद्या अमौन और मौन दोनों को प्राप्त करके और वो स्वयं को जानने वाला होता है थ ब्राह्मण हाँ ज्ञानी होता है सहा तो पुरुषा ज्ञान उत्कर्ष निष्कृष्यार्वेदीय अभिधान लिंगात और इसके पहले निर्वेदी निर्वेद होना चाहिए कहा तो निर्वेदी मने वैराग्य निर्वेद आयात निर्वेद शब्द का अर्थ होता है वैराग्य हो जाना तो वैराग्य प्राप्त करने के लिए कहा तो निर्वेदी अभिधान लिंगात निर्वेदीयत्व शब्द प्रयोग किया और मुनि शब्द ज्ञानियों में प्रसिद्ध है और वैराग्य के बाद जो ज्ञानी होना कौन हो सकता है वो सन्यासी ही हो सकता है चतुर्थाश्रमी ही हो सकता है तो मुनि शब्द से चतुर्थाश्रमी को कहा गया उसी के लिए सारा साधन ऐसा मालूम बढ़ता और युक्ति भी ज्ञान निर्मलीकरण से विद्या अपेक्षित्व और उसके पहले युक्तियों के द्वारा ज्ञान को निर्मल करना अभी अभी जो हमने बताया कोई भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है उसको निर्मल जानना चाहिए शुद्ध जानना चाहिए तो युक्तियों के द्वारा ज्ञान निर्मलीकरण से ज्ञान को निर्मल करने के लिए युक्ति चाहिए युक्ति के बिना ज्ञान निर्मल नहीं होता है तो उसको करके वो तो विद्या के लिए अपेक्षित है ज्ञान को निर्मल करेंगे तभी तो आपको ब्रह्म विद्या होगी तो युक्तियों के द्वारा निर्मल करना है इसलिए मनन को बीच में रखा और अपूर्वत्वाच ऊपरिधारणवत मौनम वाक्य विद्या न्वे न था और जैसा पहले एक उदाहरण आया देवेभ्य उपरि धारण के विषय में वो जब देवताओं को हविष देते हैं तो उस समय वो हविष को उपरि धारण करके उस रुआ के उपरि धारण करके डालना चाहिए ऐसे करके आया था पहले तो वो अपूर्व विधि है अपूर्व होने के कारण उसमें विधि मान करके प्रयोग किया गया था और देवदाओं के लिए ऊपर ही है और पितरों के लिए अधस्ता धारण करने के लिए कहा था वो तो इस प्रकार से यहां भी यहां साक्षात विधि वाक्य न आने पर भी यह अपूर्व विधि होने के कारण विद्या सहकारी साधन रूप से यदि विध्यासन स्वयं विद्या नहीं है तो विद्या का यह सहकारी साधन है तो सहकारी साधन साधन रूप से ये विधान ही वाक्य भेद से विधान ही माना जाएगा ये वाक्य को अलग करके भी विधान माना जाएगा ये अथम ही जो कहा ये मौन को प्राप्त करके रहना चाहिए चाहिएसन करना चाहिए ये चतुर्थ आश्रमी के लिए कर्तव्य है ऐसा विधान माना जाएगा ये यहाँ मिस्टेक करना सूत्र है आ, सूत्र फिर देखिए ओम पूर्णमदर्णश्यूर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शि शाति सुक्रमराज